ओम ओम ओ नमोदेवासुदेवा भगवद्गीता युद्ध अध्याय की श्लोक संख्या तीस आज तो हम गीता के इस श्लोक पर उस समय के लिए चर्चा करेंगे मेरे पीछे दोहरा सकते एक बार सर्वाणी कर्माणी संध्यात्म छेद सहा निराश निर्ममो भू स्वर अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की इच्छा ध्यान से सुनिए अनुवाद इस प्रकार से है अता है अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित युद्ध करो इस तात्पर्य है केशलव गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होना आवश्यक है ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना सुधर्म का पालन करना होता है अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना पावित है अपने लिए पैसा भी नहीं चाहता उसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है सारी वस्तुएं परमेश्वर परमेश्वर की है मई अर्थात मुझमे का वास्तविक तात्पर्य और जब मनुष्य इस प्रकार से में कार्य करता है, तो वो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता, यह करतामृत निर्म अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है यदि ऐसे कठोर तो आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने के कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर आर्था आदर्श से रहित हो सकता है अपने गुण तथा के अनुसार को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ज्ञानांजनशल अग्यान अग्यान कया चक्षुन्मित तस्में श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोम विश्रत भूतले स्वयं रूप सदा मह्यमें ददा स्वदाक हे <coughs> प्रश्ना करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पे गोपेश गोपिकाधास्तु तप्त कांचन गौरा गी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषपान सैवी प्रणमा हरिप्रि वंशाकलपतुभ्य कृपा सिंधु भयो पावेभ्यो भयो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो निदाननंद श्रेअद्वैतगदाधर गौर भक्त गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण तो आज के इस कार्यक्रम हाँ? में आप सबका स्वागत है क्योंकि <coughs> शास्त्र वर्णन करते हैं बहुना जन्मनाम के ज्ञानवाणम प्रपद्यते वास्ुदेव सर्वि स महात्मा सुदुर्लभ तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं हाँ गीता को समझने के लिए तो ये कोई छोटा कार्य नहीं है भगवान भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानना चाहता है मेरी सेवा में नियुक्त होना चाहता है वो हजारों हजारों करोड़ों लोगों में क्या है सुदुर्लभा है। और वो नाम के लिए महात्मा नहीं है इस संसार में लोगों को महात्मा टाइटल प्रदान करते हैं प्रभुपाल ने कहा महात्मा टाइटल तो जनरली लोग देते हैं कोई क्या कहते हैं तो महात्मा की जो उपाधि है वो उसी को दी जा सकती है उसी को महात्मा कहा जा सकता है जो व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है या भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहता है या भगवान को समझने का प्रयास करता है तो इसलिए शास्त्र इस चीज को सर्वोत्तम कार्य कहते हैं हाँ भगवदगीता के संदेश को समझना जानना और उसका वितरण करना आ? तो आज का जो श्लोक है आप हर संडे अलग अलग जो श्लोकाज हैं उन पर चर्चा करते हैं तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं और ये जो श्लोक है जैसे प्रभुपाल ने तात्पर्य की पहली लाइन में कहा है ये श्लोक गीता के प्रयोजन को इंगित करता है। प्रयोजन का मतलब है कि गोल उद्देश्य तो गीता का उद्देश्य क्या है हमें यह जानना चाहिए कि मैं यहाँ आता हूँ क्यों मैं यहाँ आ रहा हूं मेरे आने का उद्देश्य क्या है किस भावना को किस मनोवृत्ति को लेकर मैं इस स्थान में आता हूँ हर संडे क्या मैं कृष्ण को जानने के लिए आ रहा हूँ क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आ रहा हूँ क्या मैं कुछ और में कुछ और इच्छाओं को लेकर यहाँ आ रहा हूँ तो हमें क्या होना चाहिए है? जो भी अपने कार्य करते हैं उसका उद्देश्य उसी को प्रयोजन या गोल कहा गया है वो क्लियर होना चाहिए अन्यथा क्या है हमूजन हम में है ब्रह, ब्रह, तो गीता को समझने का मतलब है कि भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश को समझना और गीता का सर्वत्र कृष्ण और गीता का महत्वपूर्ण संदेश क्या है गीता में कृष्णा कृष्ण फाइनली कहते हैं सर्व धर्मान परि मां एकम शरण रजा भगवान ने कहा अनेकम शरणम रजा अनेक का मतलब है कि हम भगवान के पास तो जाते हैं लेकिन साथ साथ कई लोगों का कई गैजेट्स का हम कई चीजों का हम अपने आप को वहां शरणागत करते हैं उनकी शेल्टर लेते हैं बल्कि गीता की प्रमुख शिक्षा है कि कृष्ण के अलावा भगवान के अलावा किसी और व्यक्ति ऑब्जेक्ट या चीजों के प्रति हमें सरेंडर नहीं होना चाहिए इवन आपने जो इंद्रिया है अपने जो देशवासी हैं, तो भगवान चाहते हैं हर जीव से कि वो क्या करे पूर्ण सरेंडर हो जाए तो अर्जुन को तो पूरा ज्ञान दे दिया उन्होंने ज्ञान का भंडार बोला भगवद गीता का सारा संदेश उनको सुनाया और फाइनली भगवान ने कहा कि हे अर्जुन कच्छित श्रुतम पार्थ तो का चेतसाह कच्चित अज्ञान सम्मो धनंजय तो और तुम्हारे जो डाउट हैं तुम तुम जो संशय संशय में जीवन में जी रहे हो ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ आ? तो भगवद गीता को सीखना या भगवद्गीता को समझना उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए जैसे अर्जुन ने, ने कहा कि बताओ क्या हुआ सुनने के बाद तो तो ये नहीं नहीं कहा कि कुछ पता ही चला क्या हो योग बता रहे थे वो योग बता रहे थे भगवान ने तो आगे आगे बहुत भ्रमित करते हुए ले चले कई चीजें बताए लेकिन सबका सार क्या किया प्रकट किया अठारवे अच्छा अध्याय में कि मेरी शरण ग्रहण करो तो जैसे ये बात कहे, तो अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति तो प्रसाद अचुत अच्छु कृष्ण आपकी कृपा के कारण मेरा जो ये मोह है जो भ्रम स्थिति है वो क्या हो गई है नष्ट हो गई है और यही उद्देश्य होना चाहिए अरुण ने कहा ये नष्ट हुआ है इसका रिजल्ट क्या है प्रैक्टिकली करिशे वचन तव कि हे कृष्णा आप जो कह रहे हो मैं करने के लिए तैयार हूँ ये नहीं कि आप बोलते जाए बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हम आपको सेवा देते हैं नहीं नहीं वो बहुत अच्छा लगता है सुनना लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो आप कह रहे हो तो भगवान ने चीजें बोली और अर्जुन ने यह नहीं कहा कि बहुत अच्छा आपका प्रवचन था सात सौ श्लोका जो उन्होंने अच्छा अध्याय बोले ऐसे नहीं कि भगवान ने कहा गीता का उद्देश्य दे रहे थे तो ऐसे तो नहीं हो रहा था अर्जुन अभी दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है अध्याय वगैरह तो तो बनाए गए जिसके द्वारा अल्प बुद्धि के लोग आगे चलकर कलियुगा जो ब्रेन है वो बिल्कुल निम्न बुद्धि है मन तुमन मत कलियुगा के लोगों की बुद्धि बहुत ही छोटी है उनके दिमाग में इजीली नहीं घुसता और विशेष रूप से भगवत बातें तो घुसती नहीं है हाँ इसलिए उनको यहां भी बोला है कि आलस्य को छोड़ो आलस्य से रहित हो जाओ तो आलस्य का मतलब यह भी है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमें लेजी नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या नहीं होना चाहिए आलस्य नहीं होना चाहिए भौतिक जीवन में हम सुबह उठते पागल की तरह भागते हैं उसमें बड़े एक्टिव हैं आ, लेकिन अर्जुन सुनने के बाद जीवन के लिए एक्टिव नहीं हुए हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए एक्टिव हुए कि भगवत भक्ति को स्वीकार करना या आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने का मतलब है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है त्यागना नहीं है स्थानी स्थिति तनोवा मनोभी आप अपने स्थान में रहो आप अपने जो भी आपका ऑक्युपेशन है आप स्टूडेंट हो आप बिजनेसमैन हो आप नौकर नौकरी कर रहे हो या हाउस वाइफ हो आप अपने सामने रहो लेकिन क्या करो जस्ट ट्राई टू एड कृष्णा आप क्या करो अपने जीवन में केवल कृष्ण को ऐड करो और वो ऐड करना हम कैसे सीखते हैं भगवद गीता के माध्यम से सीखते हैं भक्तों के माध्यम से सीखते हैं भगवान के इस संदेश को समझ के सीखते हैं इसलिए भगवान भगवत गीता से हम सारे जीवन से एक ही चीज मांगते हैं एक ही चीज डिमांड कर रहे हैं भगवान ने ये नहीं कहा कि आपका धन मुझे दे दो हाँ पूरी गीता में एक ही चीज की डिमांड कृष्ण बारंबार कर रहे हैं और वो क्या है मन मना भव भक्तो हे अर्जुन तुम क्या दे मुझे मन दे दो मुझे और हम मन के अलावा सब देने के लिए तैयार है कुछ लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है हमारे पास ये आप हम लोग आए ना चलो आगे तो ये ले लो कुछ डोनेशन ले लो जाओ भागो यहाँ से साधु लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ये ले लो ये लोग तो धन के लिए आए होंगे हाँ ये कुछ धन ले लो और भागो यहाँ से तो इस प्रकार से भगवान हमसे एक में उस चीज की डिमांड करते हैं और वो क्या है शरणागति सरेंडर सरेंडर का मतलब है सर अंडर सर को डालना? डालना। कृष्ण के के नीचे तो क्या है? है का मतलब ही उनके वचनों के अनुसार एक्टिव होना कार्यरत होना अभी कोई बच्चा बेटा कहेगा आपने पिता को कि नहीं मैं आपका बहुत शरणागत पुत्र हूं और पिताजी उसको आज्ञा देके बेटा ये करो एक गिलास पानी लेके आओ नहीं नहीं आप उठ के चले जाओ मैं आपको तो बहुत सरेंडर हूँ कोई पत्नी कहेगी कि मैं आपकी आपके लिए आ, आ, आपकी दासी के रूप में हूँ आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और ये स्लोगन बोलती जाए आई लव यू आई लव यू अरे बेचारा पति देर दिन रात दिल्ली की गर्मी में मेट्रो से जा रहा है डी टी बस से जा रहा है दिन भर काम कर रहा है पसीने से लत हो रहा है दिन में परेशान है आ, वापस आ जाता है और चेयर लगा के बैठी हुई है आराम चेयर होती है ना चेयर उसके ऊपर बोल रही है बस उसका प्रेम करती हूँ ना सेवा करो नहीं जाओ फ्रिज खोलो वहां पानी बढ़ाए कपड़े धो तुम्हारे जाकर जाओ कुकिंग करो तो ये क्या है ये सिलेंडर नहीं है शरणागति नहीं है शरणागति का मतलब है जैसे ही भगवान के संदेश को हम सुनते हैं और क्या करते हैं तुरंत उनकी सेवा में एक्टिव हो जाते हैं और जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो फिर भगवान अपने आप को रिविल करनेविल करने को क्या कहेंगे अपने आप को प्रकट करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम कृष्ण को समझने लगते हैं भगवद गीता के सात श्लोकों को कंटस्थ करना और बड़े बड़े प्रवचन आदि देना ये कोई भगवान को समझना नहीं है भगवान को समझना मतलब उनकी सेवा में क्या हो जाना तत्पर हो जाना पागल की तरह किसे, कैसे तत्पर होना मैड व्यक्ति के भांति कृष्ण की सेवा में लगना वो है एक्चुअली भगवत भक्ति हाँ तो स, भगवत गीता क्या है संबंध ज्ञान है भगवत गीता संबंध ज्ञान है जिससे हमें जानते हैं कि मेरा वास्तव में रिलेशन कृष्ण से क्या है भगवान से क्या है जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपा ने एक लिखा है कि जो जीव है वो भगवान की सेवा में लगे बिना वो सुखी नहीं हो सकता तो उसी प्रकार से भगवान गीता ये संबंध ज्ञान है जो हमें ये सिखाता है कि आपका संबंध भगवान से क्या है जैसे पिता बताता है पुत्री का नया नया विवाह कराता है मैरिज मैरिज कराता है, है, है, है, है, तो जब के बाद उसको पता चलता है, पहले संबंध संबंध होता विवाह बंधन, वो क्या रिलेशनशिप कि मैं पत्नी हूँ अरे मेरे पति हैं, तो इतना इनफ नहीं है कि आपने जान लिया भगवान ने कहा ममे वांशो जीवनो के जीव भूता सनातना कि आप मेरे शाश्वत अंश को हाँ, मैं परम पिता हूं और आप मेरे अंश हो मैं परमात्मा हूं, आप हूं। तो ये नहीं है इससे आगे क्या है हाँ, संबंध के बाद क्या होना चाहिए उसको टेक्निकली अभिदय का मतलब है एक्टिव हाँ? कार्य और उसी को सेवा कहा गया है किसी युवती का विवाह हो जाता है संबंध स्थापित हो गया और वो सर्व नहीं करेगी सेवा नहीं करेगी तो प्रेम का संबंध या अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा।, होगा नहीं होगा क्यों डाइवर्स, डाइवर्स होते हैं? किसी को सर्वे नहीं करना चाहता वो कहता कहते वो सोचती है युवती सोचती कि ये तो मुझे दासी बना के रख रहा है नौकरानी बनाने के लिए मुझसे क्या किया है विवाह किया है वो भी नहीं सर्व करना चाहता और वो भी उसको सर्व नहीं करना चाहते दोनों भोक्ता बनना चाहते हैं मास्टर स्वामी और जिसके कारण क्या करते हैं विच्छेद, विच्छेद विवाह, अलग होना पड़ता है। हा? तो इसलिए भगवान के साथ हम भगवत गीता से संबंध को जानते हैं लेकिन उस संबंध को और स्ट्रांग करने के लिए और रियली रिवील करने के लिए हमें क्या करना होगा सर्विस सेवा को पकड़ना होगा भगवान की सेवा को और जिससे क्या होगा हाँ इसके पहले लाइन में प्रयोजन हाँ ये श्लोक हम गीता के प्रयोजन को बताता है प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य गोल और प्रयोजन क्या है हमारा प्रेम प्रयोजन शास्त्र कहते हैं आ? आ? प्रेम भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रगाढ़ गहरी आसक्ति अटैचमेंट अफेक्शन लव डेवलप होना चाहिए और वो सेवा से होगा माता पिता बच्चों की कितनी सेवा करते अपना जीवन देते हैं अपने जीवन को जलाते हैं क्या करते हैं के लिए पेरेंट्स अपने जीवन को जलाते हैं अपनी डिमांड्स अपनी इच्छाओं को मार देते हैं लेकिन किसके लिए जीते वो वास्तव में केवल बच्चों के लिए जीते हैं अब कोई भी व्यक्ति विवाह के बाद बच्चे होते वो जी अपने नहीं नहीं रहा है अपना जीना तो भूल गया शादी के बाद बच्चा हुआ पहला उसके बाद अपना जीवन खत्म वो अपने नहीं जी रहा रहा है है केवल अपने बच्चों बच्चों आने के लिए रहा है। तो इस प्रकार से जब की सेवा करके हमें क्या होता है एक प्रेम या अफेक्शन महसूस होता है एक अटैचमेंट डेवलप होता है एक लव क्यों सेवा के द्वारा हा? अभी आगे नहीं आने दीजिए आप किसी को दर्शन के लिए बाद में तो सेवा के द्वारा अटैचमेंट या प्रेम जागृत होता है जो हमारा लक्ष्य है तो उसी प्रकार से भगवद गीता का एक प्रमुख लक्षण है क्योंकि जिसके प्रति आपको प्रेम है उसके प्रति आप क्या हो जाते हो तुरंत सरेंडर हो जाते हो शरणागत हो जाते हो तो इस श्लोक में हम भगवान इस चीज को कह रहे हैं मई सर्वानी कर्मानी संन्यास्यात्म चेत सहा निराशीर निर्मो ये दो तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है चार चीजें श्लोक में भगवान कहते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है निराशिर, निराशिर का मतलब मतलब ही है, निराशिर है एक प्रकार से रहित, ट्रांसलेट किया प्रभुपाल ने लाभ की इच्छा से रहित निष्काम का मतलब यही है आशा से रहित कोई गेन नहीं के क्योंकि इस जगत में हम सारे कार्य करते हैं तो उनके पीछे क्या है उद्देश्य है हम हर कार्य के पीछे अपना स्वार्थ छिपा हुआ है कोई व्यक्ति किसी के लिए उपकार की भावना रखता है जनरली आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चों को बड़ा इसलिए कर रहा हूं फ्यूचर में काम आएंगे क्या है आशा आ? यही इसलिए व्यक्ति लगा हुआ है मतलब बिना स्वार्थ के एक्टिव हो ही नहीं रहा है एक्टिव हो ही नहीं सकता हर चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं आशा और हर एक व्यक्ति इसीलिए जी रहा है हो अभी मेरे जीवन में प्रकाश की किरण आएंगे अंधकार में जी रहा हूं आशा को लेकर जी रहा है हर व्यक्ति सोचता है हम होंगे कामयाब क्या है आगे बोलिए क्या है अब डर डर शर्मा ने हम होंगे कामयाब एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास और क्या विश्वास लेके हम आशा कर रहे हैं कि एक दिन मेरे जीवन में आएगा हाँ कि मैं सुखी हो जाऊंगा हमेशा के लिए सुखी हो जाऊ मैं इस फिक्स मन में पूरा विश्वास है मृत्यु से पहले मैं क्या हो जाऊंगा पूर्ण रूप सुखी हो जाऊंगा और वास्तव में ये जो आशा है ये जाती नहीं है जीव के हृदय से शास्त्र कहते हैं केशा। हुँ? जब आयु बढ़ने लगता है तो बाल भी सफेद से काले हो जाते मतलब मरने लगते हैं हाँ दंता जिरियंती जरियत दंता मीन दात जैसे आयु बढ़ती है तो ये दांत भी हिलने लगते हैं खत्म होने लगते हैं धनाशा जीवित आशा जिरियो तो भी न जिरिए थी लेकिन दो चीजें कभी नहीं होती खत्म नहीं होती हम क्या है धन प्राप्ति की आशा और दूसरी क्या है जीवित रहने की आशा होती किसी की खत्म नहीं धनाशा मरने लगे कभी तो धन को नहीं छोड़ेगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक उदाहरण देते थे, थे कि एक व्यक्ति था हाँ वो जा रहा था नाव में बैठे थे एक ग्रुप ऑफ पीपल ना कुछ लोग नाव में बैठे थे तो नाव में से एक व्यक्ति गिर गया नीचे गिरा जेब में रुपया 50 पैसे होंगे या समिंग बहुत पुराना स्टोरी था तो कुछ पैसे थे वो गिरा हुआ है और उनके जो मित्रगण आदि हैं वो उनको हाथ दे रहेगी न वो वो कह रहे हैं हाथ दो आपका क्या दे दो हाथ दो अबे इसने कभी देना सीखा नहीं था इसने क्या है जीवन में हा लेना तो वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी उसको क्योंकि इसके जीवन में है जीवन हमारा चला जाता है केवल क्या है धनाशा धन को लेने की आशा से तो इसने कभी देना नहीं सिखाया था चिल्ला चिल्ला के थक गए बेचारे अरे हाथ दे दो हाथ दे दो बुद्धिमान तो था उन्होंने कहा इसको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी और क्या हाथ ले लो कौन सी बादशाह समझा आ गई हाथ ले लो तब तो उसने अपना हाथ ऊपर किया और फिर से इस प्रकार से व्यक्ति मरने भी लगे लेकिन जो ये धन के प्रति आशा है वो नहीं छोड़ेगा इसलिए शास्त्र कहते हैं जैसे मैंने स्टोरी ये शायद आपसे डिस्कस की होगी पहले कभी फिर ये आशा हमेशा बने रहती है एक एक एक एक एक एक, एक, एक, एक व्यक्ति थे जो बहुत बूढ़े हो गए फिर भी अपने शॉप में बैठना छोड़ते नहीं थे मतलब दिख भी नहीं रहा है लेकिन जो धन का क्या कहते हैं शॉप में होता है ना काउंटर मनी काउंटर होता है उसमें निठल में बैठे रहेंगे शरीर काम नहीं कर रहा है पान चबाते चबाते बस ग्राहकों को देखते जाएंगे अरे बाबा अभी टाइम आ गया है तैयारी करो निकलो बाहर कब तक वो सब कार्य में लगे रहोगे लेकिन धन की आशा छुट्टी नहीं हो रही है तो बच्चे बड़े हो गए बच्चों ने कहा हमारे पिताजी ना बहुत अभी हम थक गए इनको बोल बोल के थक गए पिताजी अभी आपका आयु थोड़ा ढीला हो रहा है थोड़ा जरा भगवत भजन आदि में लगी है लेकिन इनका हृदय वहाँ अटका हुआ है, है निकल नहीं सकता जीवन भर वहां लगा हुआ है हाँ ये फेवी का मजबूत जोड़ है छुटेगा नहीं ऐसी स्थिति हो गई थी शास्त्र कहते हैं पंचुष ऊर्ध् कि 50 साल आयु हो जाए आपके बच्चे बड़े हो जाए वो कमाने लगे व्यक्ति को अपने पत्नी के साथ धीरे धीरे भौतिक कार्यों को कम करना चाहिए आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए क्योंकि शरीर अभी क्या करने लगेगा साथ नहीं देगा शरीर आप वही भी कह सकता है हाकि मेरे साथ लेकिन शरीर आपके साथ में नहीं रहेगा शरीर तो धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने की तैयारी में है तो शास्त्र कहते हो जाए, जाए जिम्मेदारी को आध्यात्मिक तैयारी की करनी शुरू करनी चाहिए बिल्कुल निर्लिप्त होना चाहिए भौतिक आशा को छोड़कर तो ये बच्चों ने देखा कि हमारे पिताजी मनी काउंटर से निकलते ना एक साधु आ गए वहां भ्रमण करते करते साधु को कहा कि आप इनको ले जाइए जरा हाँ इनको जरा तीर्थ यात्रा में ले जाइए इनका मन जरा भगवान में लग जाएगा ये हमेशा इनका मन अभी बुढ़े हो गए हैं फिर भी इसमें लगा हुआ है कब मन लगेगा कृष्ण में और गीता में कृष्ण अर्जुन से कुछ मांग नहीं रहे हैं हर चीज में हर श्लोकों में हर आध्याय में कहते मन दे दो मन दे दो मन को दोगे तो आप क्या दोगे कृष्ण को पूर्ण रूप में समर्पित हो जाओगे तो वो साधु ने कहा मैं तो ले जाऊँगा तो ट्रैवल करता रहता हूँ तीर्थ ते यात्रा में भ्रमण करता हूँ तो वो ले गए सब जगह ले गए देखा सब जगह जाने के बावजूद भी वो जो ही, वो वैसा, वैसा ही है कोई परिवर्तन नहीं उन्होंने कहा, वो साधु परेशान हो गया कि इस व्यक्ति को बदलना मेरे बस की बात नहीं है इसका हृदय तो पत्थर के भाती कटोर है इसको आप वापस ले लीजिये लेकिन बचने का निर्णय प्लीज प्लीज प्लीज आप इनको ले जाइए वापस तो वो साधु ले गए और फिर वो कहा गए बनारस हाँ गंगा भईती और बनारस में बहुत बड़ा क्या है स्मशान भूमि है हजारों लाशें जलती हैं और वहां की जो फायर है शास्त्र कहते हैं स्मशान भूमि में जो फायर है वहा नदी के किनारे करोड़ों करोड़ों हजारों सालों से वो फायर जल रही है उसी फायर को यूज करते हैं अंतिम क्रिया के लिए तो साधु उनको लेकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो इन्होंने दूर से देखा क्या देखा वहाँ है आ, लोगों को जलाया जा ने कहा मेरा जीवन सफल हो गया एक व्यक्ति को मैं हा भगवान की सेवा के लिए क्या कर पाया कन्विंस कर पाया वो रो पड़ा वो जान पाया कि ये जो जीवन क्या है नश्वर है दुखद आए हैं, विपदाओं से पड़ा है। तो फिर, हाँ, वो ने जब रो रहा हूं ना ये जो सारा हाल है मैंने ये देखा कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया मुझे इतना पता होता कि लकड़ियों के इतने डिमांड है तुम्हें कपड़े का बिजनेस कभी नहीं करता तो साधु ने कहा ये व्यक्ति कभी भी छोटेगा नहीं धन प्राप्ति जो आशा है मृत्यु के तागार में व्यक्ति खड़ा है लेकिन धन को नहीं छोड़ेगा तो इसलिए निराशा हाँ निराशा यह कहते निराश निर्मोभूत का तो इस प्रकार से भगवान हमें ये बताते हैं कि ये जो आशा लेकर हम जी रहे हैं भौतिक आशा भौतिक सुख की प्राप्त भौतिक सुख को प्राप्त करने के जो आशा हैं इसको लेकर हम जी रहे हैं और हैं और शास्त्र कहते दो आशा बहुत प्रबल है धनाशा दूसरी क्या है जीवित रहने की आशा शंकराचार्य अपने एक स्त्रोत्र में कहते हैं मोहम्मद उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि अभी जीवन खत्म ही हो रहा है फिर भी वो लगा हुआ है गोविंद का भजन के बिना में मग्न है तो उनके मुंह से निकला भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते अरे मूर्ख व्यक्ति गोविंद का भजन करो ना क्यों नहीं गोविंद के भजन में लग रहे हो क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो केवल बहुत ही से सुख के लिए तो उन्होंने कहा इस आशा के बारे में वो कहते हैं वो कहते अंगम गलितम हुम वृद्धायावत ग्रहिस्वादम तथा कि ना मुंशति आशा पिंडम वो कहते हैं अंगम गलितम, गलितम व्यक्ति का शरीर गलने लगता है मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर बिल्कुल स्किन बाहर आती है ढीरी हो जाती है सब गलने लगता है अंगम गलितम पलितम हुडम हाँ हम शर्माते कि नहीं नहीं अरे चोटी नहीं रखेंगे हाँ शेविंग नहीं करेंगे शास्त्र कहते हैं आप स्वयं नहीं तैयार रहोगे हेड शेव करने के लिए तो नेचर आपका हेड कर लेगी नेचुरली आपका क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा अंगम पलितम मुंडा वृद्धायावत ग्रहित दंडम जब हमें वृद्धावस्था आती है और ऐसे नहीं है कि हम वृद्ध नहीं होंगे हम हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए और ये हमेशा अनुभव करना चाहिए कि मेरे जीवन का नेक्स्ट स्टेज यही है क्या है वृद्धावस्था तो वो आने से पहले व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी चाहिए और ये जीवन हमें तैयार प्रिपेयर करने के लिए तैयारी के लिए मिला हुआ है और क्या तैयारी करनी है अंत काले मामे व स्मरण कलेवरम या अंते नारायण स्मृति की अंत समय में मेरे जीवा से क्या होना चाहिए भगवान का नाम निकलना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अंगम गलित पलितम मुंडम दक्षणा विहीनम जातम जो तुंड है मुंह है दातों से विहीन हो जाता है वृद्धो याव ग्रहित वृद्धावस्था आती है तो हम डंडा का आश्रय लेना शुरू करते हैं तथा बिना इतना सब कुछ हो जाता है व्यक्ति के पास फिर भी जो हृदय में जो आशा है वो कभी भी जाती नहीं है भोग करने की आशा धन प्राप्ति की आशा जीवित रहने की आशा हृदय से जाती नहीं है इसलिए भगवान के प्यारे निराशिर हो जाओ भौतिक आशा से मुक्त हो जाओ हा? ये ये ये ये वास्तव में इस भौतिक आशा को लेकर जीवित रहना में से एक एक गधे के मेंटेलिटी है प्रभु पाले कहा करते थे एक गधा था बहुत काम करता था दिन रात धोबी का कपड़े उठा रहा है सब कुछ कर रहा है तो ऐसा गधा जब कार्य करता था उस पर एक होप था एक दिन उसने अपने धोबी के मुख से एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस वाक्य सुना था तो एक एक उसका मित्र दूसरा गधा मित्र जो जंगल में रहता था या पहाड़ों में बहुत मौज करता था, आराम से घास इजीली प्राप्त होती थी वो आता है उससे मिलने चलो चलो कार्यो में थोड़ा तो चलो बाहर सब घास आदि फ्री मिल रही है तो क्यों ये सब कार्य करना है तो कहा नहीं नहीं मेरा फ्यूचर ना बहुत ब्राइट है, ब्राइट है। आ, आ, क्या है आगे बहुत मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं हैं हम भी तो इसी, इसी दुनिया में जी रहे व्यक्ति सोचता है मैं तो तो तो मेरा जीवन चला गया वो तो बड़े हो जाएंगे बड़े बड़े पोस्ट हासिल करेंगे धन बल आयु हाँ अच्छे प्रकार के ऐश्वर्य उनको प्राप्त होंगे तब मेरा जीवन क्या हो जाएगा राजा के बात हो जाएगा हाँ ये स्वप्नवत जीवन है इसलिए वो जो गज़ा था उन्होंने कहा चलो चलो गए थे नहीं नहीं आगे का लाइफ बड़ा ब्राइट है और बहुत सुंदर है हाँ अनुकूल है तो उन्होंने कहा बताओ बताओ क्या है उन्होंने कहा कल हाँ जब मैं यहाँ खड़ा था तो मेरे जो मालिक है दो भी वो अपने बेटी को डांट रहे थे डांट डांट क्यों रहे थे क्योंकि वो तो स्टडीज वगैरह नहीं कर रहे थी या जो मर्जी सुन नहीं रही होगी उन्होंने कहा तुम यदि ठीक से कार्य नहीं करोगे स्टडीज आदि तो तुम्हारा विवाह इस गधे के साथ करोगे अभी ये गधा सोच के उसके हृदय लड्डू भूम रहे थे कि अगला मालिक कौन है मैं इसी आशा से जीवन जी रहा है तो उसी प्रकार से व्यक्ति इस जगत में धन की आशा जीवित रहने की आशा भोग करने की आशा इन तीन आशाओं को लेकर जी रहा है लेकिन वो भूल गया है कि ये जो आशाएं हैं ये कभी भी सुख नहीं देने वाली हाँ शास्त्र और भागवतम कहते हैं तीन और आशा हैं इच्छा इच्छा इच्छा कहते एक प्रकार से पुत्र इच्छा, मान इच्छा, और क्या है इच्छा मतलब धन मान और पुत्र प्राप्ति की इच्छा आशा तो हम वास्तव में इस भौतिक जगत में इस भौतिक सुख की आशा को लेकर जीते हैं तो उसका निशय क्या है उसका रिजल्ट क्या है दुख दुख है है ही दुख आएगा। उसके परे और कुछ नहीं स्ट्रेस स्ट्रेस क्यों क्यों लोगों के जीवन में इतना स्ट्रेस है, है? लोग सुसाइड कर रहे हैं सब भौतिक सुख संपदा सब कुछ होने के बावजूद भी क्योंकि उनके पास क्या नहीं है भगवान के इस दिव्य संदेश का अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए हाँ भगवान एक दयालु पिता के भाती अर्जुन को माध्यम बना के ये नॉलेज हमें देते हैं और इस नॉलेज को केवल सुनाई नहीं है केवल पढ़ना ही नहीं है पर इस पर चलना है जब तक हम इस ज्ञान के आधार पर चलते नहीं है तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे इस आध्यात्मिक आनंद को आध्यात्मिक सुख को और इस बौद्धिकोध की आशा को अपने हृदय से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमारी स्थिति उस गधे के बाद ही होगी जीवन हमारा चला जाएगा इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन हमारे पास है ये ऐसा जीवन रेयरली अवेलेबल है और वो भी मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी जो शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है बेसिक सुविधाएं हैं और उसमें भी भगवान के भक्तों का संग है ये सब चीजें मिल रही हैं, तो ये कोई नॉर्मल नहीं है कि बहुत भाग्य बहुत फॉर्च्यून के बाद ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो कई लोग देखो जो केवल एक समय का खाने के लिए दिन रात रेड लाइट्स में खड़े हैं कितना कठिन है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मुझे प्रिविलेज मिला है ये भगवान की विशेष कृपा मुझे मिली है और इसको कभी नहीं बोलना चाहिए और इस पर हमें कार्य करना चाहिए इसलिए शास्त्र कहते हैं आशा पिंगला वेशा। में कहती है। वो पिंगला कहती वो वो रोज़ कि अलग-अलग देखते थे कि अभी ये व्यक्ति आएगा जो मुझे संतुष्ट करेगा मुझे इससे धन की प्राप्ति होगी पूरा दिन चला गया कोई पुरुष उसके पास नहीं आया वो बिल्कुल कभी अंदर जाते थे कभी बाहर आते थे में विषय का वर्णन आता है तो वो फिर फाइनली क्या कहती है आशा ही दुख में कितनी मुर्ख लेड़ी हूं। कितनी हा? पतित श्री किस आशा को लेकर ये मुझे सुख देगा इस आशा को लेकर मैं सुबह से लेकर शाम तक खड़ी हूं और लेकिन फाइनली क्या है आशा मेरे दुख का कारण हो गए है इसलिए नैरा शम सुखाम तो वो कहती है कि वास्तव में हाँ ये आशा हमारे बहुत बड़े दुख के कारण है बहुत बड़े हमारे चिंता का कारण बनती है तो ऐसे पिंगला विषय का वर्णन हाँ श्रीमद भागवत में शुक्रदेव गोस्वामी करते हैं हाँ तो इसलिए हमें शास्त्रों के माध्यम से गीता के माध्यम से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ये जो भावना है इसको त्याग करना चाहिए इस बात की आशा की भावना को त्यागना चाहिए क्योंकि हम इसलिए जीते हैं परिवार का पालन पोषण भी क्यों करते हैं उसी लिए कि आगे चलकर कुछ बेटर चीजें होगी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी या बेटर आ, मेरा लाइफ होगा तो आशा क्या करने चाहिए रोज हम तुलसी महारानी के सॉन्ग में गाते हैं मोर यही अभिलाष विलास कुंज देवोवास मेरी यही अभिलाषा है इच्छा है आशा है हे कृष्ण हे तुलसी देवी आप मुझे विलास कुंज वृंदावन का दूसरा नाम क्या है विलास कुंज विलास कुंज में निवास दो आशा को लेकर जीना चाहिए कि जगत मेरे लिए रहने के स्थान नहीं है रहने का स्थान नहीं है प्रभुपाद कहा करते थे प्रभुपाद कहते थे हां? हम यहां इस भौतिक जगत में आए हैं स्टूल पास करने के लिए तो जहां स्टूल पास करते हो वह ज्यादा समय रहते हो क्या टॉयलेट में जाकर कोई पूरा दिन आनंद मौज एक आजकल लोग करते शायद टॉयलेट से इतनी बारे बनाते हैं कि जैसे वो कोई ड्राइंग रूम ही हो वहाँ न्यूज पेपर भी हैं स्मॉल टेलीविजन भी है और पता नहीं क्या क्या है आ, तो मतलब लोग इतने मैड हो गए हैं कि वो जहाँ स्टूल पास कर रहे हैं वहाँ अपना सुख ढूंढ रहे हैं उसके स्वर्ग में परिवर्तित करने की भावना में जी रहे हैं तो उसी प्रकार से जगत है इस भौतिक जगत में के अलावा कुछ है सुवर बन के रोज मल पाता था सुल खाया करता था तो ब्रह्मा ने कहा वहां तो इंद्र पर उसका पोजिशन ताली हो गया है कोई निर्णय कोई चाहिए और लीडर चाहिए किंग चाहिए हेमनली किंग तो ब्रह्मा आए कि चलो चलो गिंदरा तो एक पेक के शरीर में था सुवर के शरीर में चलो चलो वो कहते यहाँ इतना टेस्टी भोजन मिलता है क्या वहां मिलेगा हम हाँ, तो ऐसी स्थिति है मतलब वो तो इधर ही रहना चाहता है तो हम यहाँ रहने के लिए नहीं बने हैं कोई रहा है आज तक मैं भी जाए आपके हजार बार गिने वर्ल्ड कुक ऑफ रिकॉर्ड में आपके नाम आ जाए फिर भी आपको याद रहने नहीं दिया जाएगा उस समय के मेहमान है इसलिए मतलब किसी के बाद गेस्ट बन के जाओ और कब्जा कर लेता ही रह जाता हूँ इसलिए हम हम कुछ दिनों के लिए आए हैं और अभी वे रेंटेड व्हीकल लेकर आए हैं हाँ ये जो किराए का गाड़ी लेके घूम रहे हैं मैं भी हम गाड़ी अब खरीद सकते हैं लेकिन ये शरीर हमारा नहीं है इसको नहीं खरीदा है हमने ये तो हमारे कर्मों के आधार पर हमें रेंटेड वेहीकल मिलाए के जाओ घूमो यहाँ कर्म ना देव नेत्र जंतु कि आपने कर्म के आधार पर जो तो जंतु है जीव है इस शरीर को धारण करता है और इस भौतिक जगत में आता है हा? और वो मग्न रहता है तो ऐसे भौतिक जगत से बाहर निकलने की आशा रखनी चाहिए ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ रहो यहाँ ही सुखी हो जाओ हाँ, इसलिए हाँ, जो उद्धव उद्धव थे उद्धाव जब वृंदावन तो तो के डिवोटिस का डिवोशन देखा गोपियों का नंद महाराज यशोदा ग्वालबल आदि का भक्ति को देखा तो उद्धव रोने लगे उद्धव के हृदय में डिजायर आशा उन्होंने कहा या भेजुर मुकंद कि ये जो ये गोपी का जादी है, ये ये जो है, लोग सब चीजें छोड़ने के लिए तत्पर है इन्होंने सर चीज कृष्ण की सेवा में लगे है इनको कोई और आशा नहीं है एक ही आशा को लेकर ये ब्रजवासी जीवित है वो है कृष्ण को होल हार्टेडली पूर्ण हृदय के साथ क्या करना सर्व करना उनके जीवन के कौन है? है। कृष्णा अभी इस जगत में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है? पिता-पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है दोनों चक्कर लगाते रहते क्यों क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने आप को एक केंद्र बनाया है हा? जैसे जल में आप एक पत्थर डालो तो क्या होता है उसके अराउंड सर्कल्स तैयार होते हैं लेकिन एक ही साथ दो तीन पत्थर डालो तो क्या होंगे जो सर्कल्स क्रिएट होंगे और एक दूसरे को टकराएंगे क्लैशेज होंगे तो उसी प्रकार से ये जगत की स्थिति है इस जगत में लोग तो क्यों स्थिति में है क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सेंटर बनाया है जिसके कारण ट्रबल्स है क्यों फैमिली खत्म होती है जैसे हाँ, पहले है कल्चर में फैमिली होती में उनको रहना एक साथ आपस में ये भी क्या है बहुत बड़ा ग्लोरियस एक, एक, एक्टिविटी है तो फैमिली का कल्चर करता क्यों हर एक व्यक्ति ने अपने अपने आप आप को को सेंटर ऑफ़ केंद्र बिंदु बनाया लेकिन वृंदावन का अलग है वृंदावन में से, सेंटर कौन है कृष्णा है इसलिए तो हमारे जीवन का भी सेंटर हमें कृष्णा बनाना चाहिए और उसके लिए तो ये शास्त्र है उसके लिए तीर्थ तो स्थान है लिए टेम्पल्स है टेम्पल इसलिए जाओ तो मतलब दुख मिटा तो तनका में यहाँ रहना चाहता हूँ कृष्णा आप मंदिर में बहुत अच्छे लगते है मेरे घर धर में धरती से बताना मतलब हमें भगवान भगवत भक्ति मंदिर में अच्छी लगती है घर में नहीं ले जाना चाहते हम ये हमारी प्रॉब्लम है नहीं हर समय हर स्थिति में हम हो तो क्या होना चाहिए सदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो ऐसे उद्धम ने इन ब्रज वासियों को देखा तो उन्होंने कहा आशा महो चरण रे जो जुशाम कि मैं आशा करता हूँ कि ये ब्रजवासी है गोपिकाएं आदि हैुलताउे नाम मैं तो वृंदावन की भूमि में तृण कृपर लता वगैरह बनना चाहता हूँ ताकि ये जो महान महान ब्रजवासी है जिनके हृदय में कृष्ण के लिए सौ प्रतिशत सर्विस अट्रैक्शन है उनके चरणों की मेरे सर में पड़े तो मुझ में भी वो भावना आ जाएगी तब हम क्या होंगे भौतिक आशा से मुक्त हो जाएंगे जब हम भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं भगवत भक्ति को सीखते हैं तो भौतिक आशाओं को निराश भौतिक आशाओं का त्याग पाते हैं और फिर रियल आशा हमारे हृदय में आती है और वो क्या है भगवान के प्रति शरणागत होना और उनकी सेवा करना फिर श्लोक में भगवान ही बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से भौतिक आशा से रहित हो जाओ और निर्मम मम की भावना मम मीन्स ममता जिसको कहते हैं हाँ मैं मैं और मेरा का जो भाव है इससे मुक्त हो जाना हाँ सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है हाँ हम अपने आप को शरीर मानते हैं इसलिए यशात्म बुद्धि कुन पे त्रिधातु के कप वाद पित्त से बना हुआ शरीर है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है इतना गंदगी से भरा पड़ा है मल मलमुत्र ब्लड आदि है उसी को मैंने अपना मान लिया है कि ये मैं ये मेरी पहचान है अति गलत धारणा है असली धारणा क्या है जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास मेरा स्वरूप मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं लेकिन अबे कृष्ण को छोड़कर हम बाकी चीजों को सोचने रहे जैसे ही व्यक्ति के अंदर ये आती है, ये भावना भावना आती कैसे शुरू होती है तो ये भावना विकसित हो जाती है क्योर मिथु हृदय ग्रंथ बाहुण स्त्री और पुरुष का हृदय बंद जाता है उससे क्या जन्म लेता है अतो क्षेत्र जब श्री पुरुष एकत्र आते हैं उनका हृदय है, गाट बहुत गाट स्ट्रॉन्गली बन जाती है तो उससे आगे साइकिल शुरू हो जाती है जिसका कोई एंड नहीं है पहले तो घर चाहिए अभी गाट बन गए तो ग्रह गांड बनने के बाद क्या चाहिए घर चाहिए अत ग्रह क्षेत्र सुताप्त सुत, व्यक्ति मतलब पुत्र आदि चाहिए फिर मेंटेन करना है स्टेटस को मेंटेन करना है तो आदि चाहिए से जनश्य मोहय अहमेती फिर इस प्रकार से स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के न होने के कारण फिर व्यक्ति सोचता हूँ कि मैं ये शरीर हो ये मेरी पत्नी है ये मेरे बच्चे हैं ये मेरा घर है ये मेरा कार है ये मेरा कुत्ता है ये मेरा वो है सब कुछ मैं और मेरा में बदलने लगता है और फिर हाँ उसका जीवन खत्म होने लगता है इसलिए वास्तव में सारी चीजें किसकी हैं कृष्णा कृष्णा की है है है मानस देवो जो अर तुआ नंद है। नंद है। नंद ये जो अर्पिलो मेरा दान है, है, है, उनको फैसिलिटी दे दू ताकि वो आपके चरणों में सरेंडर हो सकते हैं इस भावना को लेकर जीना चाहिए इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा आमारा बल्ले प्रभु आर किचू नृष्ण अपना कहने के लिए मेरे पास ही कुछ नहीं है सारे चीज़ें आपकी हैं तो इसलिए इस श्लोक से कई सारी शिक्षाएं हैं लेकिन प्रमुख शिक्षा यही है हाँ कि वास्तव में जब हम इस भौतिक आशा से मुक्त हो जाएंगे मम की भावना से मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा हम वास्तव में अपनी चेतना को कृष्ण में लगा पाएंगे उसी को भगवान ने कहा मई सर्वानी परमानी चेतना के के द्वारा हम सारे कार्य किसकी करना है। उन सब के पीछे क्या होगा कृष्ण कुकिंग करना है कृष्ण को ऑफर करना है मुझे भोग प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण करेगा बच्चों का पालन करना है क्यों क्योंकि मनुष्य जीवन इनको मिला है इनको मुझे ठीक से पढ़ाना है उनको फैसिलिटी देना है ताकि ये ये अंत समय में क्या कर पाए कृष्ण का स्मरण कर पाए और बच्चों का यदि बच्चों को कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ उनके समय में तो माता पिता तो बनने का तो क्या लाभ तो ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हर कार्य हमें करना चाहिए सोना भी है हम सोते भी हैं तो क्यों क्योंकि मुझे फिर से शक्ति चाहिए शरीर में ताकि मैं कृष्ण की सेवा करूं। तो ये सोना भी क्या है स्पिरिचुअल है तो हर चीज कृष्ण के लिए की जा सकती है भगवान यही तो कहा भर्वा सारे कार्य मेरे लिए करो हाँ तो कृष्ण को उद्देश्य रखते हुए सारे कार्य हमें करने चाहिए हाँ अब ये तभी संभव है हा? जब हम क्या करेंगे साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्म साधु संग सर्व सिद्धि है ये सीक्रेट है ये की की एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल लाइफ का भक्तों का एसोसिएशन भक्तों का संग ये जैसे दूर हो जाता है बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ क्या है स्वप्नवत है कर ही नहीं सकते परफॉर्म नहीं कर सकते इसलिए महाप्रभु ने कहा साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहें सारे शास्त्र कह रहे हैं भक्तों का संग करो संग करने का मतलब है क्या करना हम भक्तों के संग में आकर श्रवण करना कीर्तन करना और भक्तों के संग में कृष्ण की सेवा करना हाँ तो ये तभी संभव है जब इस प्रकार से आप हाँ स्वयं आते हैं इस संडे प्रोग्राम में हाँ और दूसरों को भी आप लाते हैं दया के भावना से आ? तो फिर आप पूरा जो लाभ है भगवद गीता के संदेश को उठा सकते हैं हरे कृष्ण